आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूं हिबा नवाब यानी कि आपकी प्यारी इलायची जी, फ्रॉम जीजाजी छत पर है आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सन्दर रेडियो बार नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी बातें कराते हैं आपसे रूबरू कराते हैं तो आज हम लोग लोनावाला पहुंचे हुए हैं जहां पर लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और वहाँ पर अलग अलग एक्टर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आ हैं और उनसे बातें हो रही तो अभी मेरे साथ हैं तेलुगु फिल्म के एक्टर बैनर्जी जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से एक्टर बैनर्जी जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे है सर बस ठीक है अच्छे हैं। हैं। खुश तेलुगु फिल्मों में काम करते करते मुंबई पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा तेलुगु फिल्म के बारे में और अपना मुंबई या फिल्म जो है बॉलीवुड उसके बारे में बताइए क्या डिफरेंस है नहीं नहीं सभी एक ही है फिल्म जो भी बनाते हैं सिनेमा सभी एक है, है साउथ नॉर्थ तेलुगु फिल्म तेलुगु फिल्म के फिल्म बारे में बताना है तो बाहुबली है बस तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यू नो वट इज़ बाहुबली अच्छा एंड तेलुगु एंड तेलुगु फिल्म अभी साउथ में तो यहाँ पे बॉम्बे से बहुत पिक्चरें बनी है साउथ में तेलुगु प्रोड्यूसर्स तेलुगु डायरेक्टर्स सालों साल से चल रहा है सिलसिला ये जयप्रदा श्रीदेवी सब वै जयंती हेमा माली सब लोग साउथ के तेलुगु के हैं तो वैसे ये नॉर्थ साउथ का लैंग्वेज डिफरेंस है लेकिन काम करना काम करने का तरीका सब कुछ एक ही होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा इज सिनेमा सिनेमा गेट्स ऑल पीपल टुगेदर वेर एवर यूर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एनी तो सिनेमा इज बॉर्न मीडिया वेयर द लॉर्ड ऑफ पीपल मीट फ्राम ऑल कॉर्नर्स ऑफ दर्ल्ड इंटरक्ट अच्छा एकना बनर्जी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को आपके फैमिली के बारे में और आपका कैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना हुआ उसके बारे में मेरा तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत पुराना, पुराना, पुराना सिलसिला है अभी ये दिसंबर में 40 साल हो गए मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में आके और मैं स्टार्टिंग किया मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था एंड आई वॉकड इन ऑल हिंदी फिल्म्स आई वॉक विद अमिताभ बच्चन जी धर्मेंद्र जी विनोद खन्ना ऋषि कपूर मिथुन चक्रवर्ती एंड एवरीबॉडी आई वॉक रजनीकांत आई वॉज एन अस्टेंट डायरेक्टर देन ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा एक ऐसी घटना सी हो गई कुछ भी समझो अचानक एक्टर बन गया मैं <laughs> तो मैं डायरेक्टर नहीं बना एक्टर बन गया और मेरे को ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं थी कि एक्टर बनूँ या डायरेक्टर बनूँ वैसे ऐसे ही जीता था पैसा कमाना बस जीने के लिए तो कमाना पड़ेगा तो उसके सिलसिले में ऐसे करते करते करते चालीस साल हो गए अभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तेलुगु ऑडियंस जो है साउथ के सब पहचानते हैं हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैंने अभी तक ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड फिल्म सैड एज अ बैडमैन ंग सो इट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इट हेज़ बिकम सो सिनेमा इज़ अ ग्रेट थिंग एंड फैमिली सबकी तरह मेरी भी एक वाइफ है ना शी इज़ नॉट उनकी कोई इच्छा इतनी इच्छा है ही नहीं मेरी पिक्चर अभी दे, देखी नहीं कोई फिल्मी फंक्शन पे नहीं आई, कुछ भी नहीं है। एक बार बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत आ, न, कौन अमिताभ बच्चन जी ने रिक्वेस्ट करके तेरी बेटी को ला यार फोटो खिंचवाऊंगा मैं करके उन्होंने इतना ही फोर्स मी देन माई आई रिक्वेस्ट माई डॉट देन शी के एम एंड शी टू के पिक्चर विथ हिंग सो शी उनको तो अच्छा, अच्छा ही नहीं लगता मेरे को पिक्चरों में काम करना लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहले पिक्चर में मैं आया हूँ बाद में वो आई तो इसलिए ठीक है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया फिल्मों का एक जो एक्टर्स हैं उनकी कहानी अगर हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे बीच में आती हैं चाहे किसी भी एक्टर को ले लो कोई ना कोई कहानी उनकी है तो बैनर्जी जी ने अपनी कहानी बताई हमें और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और जाते जाते एक मैसेज मैं कोट करना चाहूँगा आपसे कि एक मैसेज क्या आप देना चाहते हैं फिल्मों के माध्यम से हो या अपनी निजी ज़िंदगी के माध्यम से समाज के लिए मैसेज समाज के लिए मैसेज क्या है कि कुछ भी मैसेज दो वॉट यू से वन हैज टू डू लर्न बाय हिमसेल्फ हमारे समझाने से कुछ नहीं समझेगा खुद को समझना पड़ता है हुँ. तो मैं क्या कहता हूँ कि कोई भी गलत अगर कोई भी गलत काम न करो अगर कोई भी ना देखे ओ, ओ, ओ, अच्छा, अच्छा। कोई भी गलत काम मत करो अगर कोई भी ना देखे That is what I meant दैट इज दर्डेमेंट से नैवर एवर डू एनी थिंग रॉन्ग इवन इफ सम यू अभी देख रहा है करके नहीं कर रहे नहीं देखा तो करूँ ऐसा नहीं अगर कोई नहीं देख रहा तो भी गलत काम मत करूँ तो बी ट्रू सिंसियर दैट इज़ इंटेग्रिटी एंड झूठ नहीं बोलना कभी भी ऑटोमेटिकली दुनिया दुनिया बदल जाएगी हर एक इंसान ऐसा सोचने लगेगा तो।, तो मेरा तो यही सोचना है मैं तो यही बोलता हूँ सबको मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ yeah. देखते हैं चलिए बैनर्जी जी ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया आशा करता हूँ आप सभी को उनके भावनाओं को आप समझ रहे होंगे कि अगर आप कोई देख रहा है इसलिए गलत काम नहीं कर रहे हैं या कोई नहीं देख रहा है तब भी अगर आप गलत काम नहीं करते हैं तो वो बड़ी बात है और वही चीज़ें हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हो तो सोसाइटी अपने आप ही ठीक हो जाएगा और हमेशा सच बोली ये उनका मैसेज था तो हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बैनर्जी एक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू नमस्कार तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में इतना ही फिर मिलते हैं अगले एक्टर को लेकर आपके साथ जुड़ूंगा आप सुनाए रेडी 90.4 वन खमा पॉइंटा सुनते रहो रहो जान जानी जनार्दन, पं पं पं पं पं पं। जान जानी जनार्दन जनार्दन पम पम पम पम पम पम साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ दुश्मनों का दुश्मन देव धना धनी जो जनार्दन ओ जौन जानी जनार्दन साहिब ने बुलवाया हाजिर हूं मैं आया हूँ यारों काम यार दुश्मनों का दुश्मन देव धना धनी धन। जान कौन Jani Janardan, tara ram, pam pam pam pam. Jan Jani Janardan, tara ram, pam pam. Man, ne dhan a dhan, jaan jaane janardan, tera ram pam pam pam pam, jaan jaane janardan, tera ram pam. के सारे ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ इनसे टकराया फिरों को गुस्सा आया हम यारों का मार दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन गाने जनादन तरम पम पम पम नमस्कार दोस्तों मैं हूं रौनित रॉय और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबनी 90.4 पॉइंट गुनगुनाते रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियम नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आप सभी अलग अलग एक्टर से हम लोग की मुलाकात हो रही है और हम आपसे उनको जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आइए अब हमारे बीच में हैं विक्रांत मोर्य सर जो राइटर डायरेक्टर हैं उनसे हम लोग बातें करते हैं विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात थैंक यू सो मच कैसे हैं आप बस एकदम ठीक एकदम मस्त <laughs> और जो आपकी मोन्टू की उल्टन उल... पल्टन ये जो फिल्म आपने बनाई है मोन्टू की पलटन तो ये फिल्म बनाने का या ये नाम भी कुछ यूनिक लग रहा है थोड़ा सा हटके लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि पहले तो नाम के बारे में बताइए फिर बाद में फिल्म क्या है उसका थीम कैसे आपके दिमाग में आया कैसे आपने इसको शुरू किया उसके बाद अक्सर मैंने ये देखा है घर जो भी सोशल इशू पर फिल्में बनती है उसका क्या है कि कमर्शल कमर्शल जो वैल्यू होता है वो अक्सर बहुत कम होता है और एक प्रोड्यूसर को अरेंज करने के लिए एक फाइनेंस अरेंज करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है डायरेक्टर को एज ए राइटर लेकिन ये फिल्में बनाने के बाद में एज अ फाइनेंसर एज ए प्रोड्यूसर्स वो कमर्शली बहुत लॉस होता है mm. जैसे कि लास्ट दो में मेरी पिक्चर आई थी सच जो चिल्ड्रन सोसाइट के ऊपर थी mm. डार्क सिनेमा था mm. जिसका रिकवरी नहीं हो पाई लेकिन काफ़ी चर्चा में रही वो फिल्म लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर इसी तरह फाइनेंशियली फेस, फेस करते रहेंगे तो मुझे लगता है सोशल इशू पे जो काम करने वाले राइटर डायरेक्टर्स है वो समाज के सामने आ नहीं पाएंगे इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि सिनेमा को एक एंटरटेनमेंट के रूप देना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए मैंने बनाया कि एक फिल्म बनाते हैं जिसके अंदर एंटरटेनमेंट के साथ समाज की पीड़ा को रखा जाए और सोल्यूशन के साथ में क्योंकि काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं जो मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं लेकिन ये पता है कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो है लेकिन सोल्यूशन क्या है तो मैंने अपने तरीके से बॉम्बे साइक एसोसिएशन है इंडियन मेडिकल काउंसिल है काफ़ी ब्रह्म महानगर पालिका है मुंबई पुलिस है काफ़ी मदद से ये चीज़ डिज़ाइन की करके हमारी जो फिल्म बनी है बेसिकली है हाउ टू डिक्रीज द रिक्स ऑफ अ चिल्ड्रन डिप्रेशन थ्रू ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हम ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के जरिए बच्चों के आने वाले डिप्रेशन और सुसाइड को किस तरह रोक सकता है इसको बड़ी आधारित है मॉन्टू की पलटन चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया मॉन्टू की पलटन क्या है ये हमारे श्रोताओं को पता ही चल गया होगा अब जाते जाते मैं कहूँगा कि विक्रांत सर एक मैसेज के तौर पर जो लोग आपको सुन रहे हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज के लिए जैसे कि मैसेज तो मैं वही देना चाहूँगा कि मेरी फिल्म जो है वो पाँच कंटेंट पर बनी हुई है जो मुझे लगता है सोसाइटी में एक बहुत बड़ी पीड़ा है बच्चों के लिए खास करके जैसे कि मोबाइल एडिक्शन मोबाइल एडिक्शन इतने रफ्तार से फैल रहा है बच्चों के अंदर कि बच्चों के अंदर आ, सब डिजिटलाइज़ होते जा रहा है टीवी सोशल मीडिया माँ बाप दिन भर बाहर रहते हैं और वह आने के बाद में आ, बच्चों उनका अटैचन चाहते हैं तो मैं ये आपके ज़रिए गुजारिश करना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को एटलीस्ट तीस मिनट का एवरी का वक्त दीजिए ये बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पे कम रहिए दूसरी चीज यह है कि आ, सिगरेट और स्मोक का प्रमाण बहुत बढ़ गया है हमारे सोसाइटी में और पूछेगा तो ये कहते कि यार स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है इसलिए स्मोक बहुत बढ़ गई है सोने के लिए नींद आती नहीं इसलिए ड्रिंक करना पड़ता है लेकिन ये सरासर गलत बात है आ, इसका अल्टरनेट सोल्यूशनस है हमको जिंदगी की बारीकी को जानना होगा कि एक्चुअल में ज़िंदगी है क्या और जब आप उसकी बारी को जानेंगे तो आ, मुझे नहीं लगता कि आ, सिगरेट या ड्रिंक की आदत पड़ेगी मेरा थर्ड कंटेंट यह है कि इंसान अक्सर जो खुद बन नहीं पाता अपने लाइफ में शादी के बाद में वही सपना अपने बच्चों पर लादना चाहता है अपने बच्चे को वही बनाना चाहता है वो खुद नहीं बन पाया लेकिन कभी यह समझने की को कोशिश नहीं करता कि बच्चे के अंदर भी खुद की क्रिएटिविटी होती है जो कुदरत ने दी है तो मुझे लगता है हर माता पिता को ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को भी उतना ही वैल्यू दिया जाए जितना कि आप उसके एजुकेशन को देते हो फोर्थ थिंग यह है कि जेंडर इक्वलिटी कि हमारे खास करके हमारे हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेल फीमेल्स में जो इक्वलिटी है वो पेपर्स किताबों और बातों में है व्यवहार में नहीं है तो ये व्यवहार में आना बहुत ज़रूरी है इक्वलिटी मेल फीमेल के अंदर और सबसे लास्ट जो कंटेंट है मेरे फिल्म का कंटेंट वो है कि माँ बाप के झगड़े अभी क्या है कि माँ बाप के झगड़े हाथापाई से नहीं होते मार के नहीं होते ईगोस्टिक झगड़े हो गए और खास करके वो लोग जो एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो बच्चों के सामने झगड़ा ना किया जाए क्योंकि इसका असर जो है छोटे बच्चों पे लॉन्ग टर्म के लिए बाद में वो होता है तो ये पाँच कंटेंट में मेरी फिल्म बनी है जिसके अंदर मैंने बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए खास करके सोल्यूशन दिए हुए है कि किस तरह हमारा समाज थोड़े से बदलाव लाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अभी तक ये फिल्म अराउंड 12 इंटरनेशनल अवॉर्ड में जा चुकी है जिसमें से छः जगह विनर हो चुकी है और बाकी जगह फाइनलिस्ट है चलिए विक्रांत जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया अलग अलग जो मैसेज हैं समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये करंट सिनारे में वर्तमान समय में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े मंथन करके इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है तो वैसे ही अच्छे अच्छे विषय को लेकर काम करें और सोसाइटी में एक नए बदलाव के लिए आप प्रयासरत रहें ऐसी हमारी शुभकामनाएं है और आपकी ये फिल्म अच्छी चले और आपका नाम हो ऐसी दुआ करते हैं और साथ में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि कोई एक गाना पॉजिटिव मैसेज देता हो जो आपको बहुत अच्छी लगता है तो वो गाना थोड़ा सा एक लाइन गुन गुनगुनाएंगे जैसे कि मेरे फिल्म का ही सॉन्ग है जो अमन त्रिका ने गाया हुआ है बहुत ही प्यारा सॉन्ग है उसके बोल स्टार्टिंग ये है कि मम्मी है पापा है फिर भी कमी सी क्यों है मम्मी है पापा है फिर भी कमी सी क्यू है ये एक बच्चों की व्यथा है जो दिल में से निकल रही है कि जिसके अंदर बच्चे अपने अंदर के फील को रिलेट करना चाहते हैं तो ये लाइन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मम्मी है पापा है फिर भी लाइफ में कमी सी क्यू है चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज है गीत के साथ में भी बच्चों की भावनाएं हम समझ सकते हैं इस गीत के माध्यम से तो चलिए मैं चाहूँगा कि उन माँ बाप जो सुन रहे हैं हमें अगर आप कहीं भी अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे रहे हैं और बच्चों के अंदर कोई कुंडा है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं तो ज़रूर उस पर नज़र रखें और उनके लिए समय दे और उनका आप जो है परवरिश में इस तरह की कमी न रखें चाहे चीज़ें हम लोग बहुत कुछ देते होंगे खेलने के लिए खिलौने देते होंगे पैसे देते होंगे खाने के लिए सब कुछ देते होंगे लेकिन उनके साथ बैठकर गपशप करना उनके साथ समय बिताना शायद ये हमारे आज के समय में मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल से ये समय निकाल पाते हैं हम लोग तो मैं चाहूँगा कि समय दें उन्हें और बच्चों के साथ प्यार से रहें और बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करें ऐसी कुछ माहौल को तैयार करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विक्रांत जी को बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार आप 190.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं दो दिन से हम लोग यहाँ पर लोनावाला पहुंच हुए हैं जहाँ पर लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल चल रहा है फिल्म उत्सव में हम लोग आए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग मीडिया पर्सनैलिटी से भी हम लोग मिल रहे है उसके साथ में मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों से मिलना हो रहा है और साथ ही साथ एक्टर्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इन सभी से भी मिलना हो रहा है तो आज हमारे बीच में मीडिया पर्सनालिटी शिवानी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे टीना नाम से उन्हें जानते हैं तो आप सभी की तरफ से टीना दुबे का बहुत बहुत स्वागत है हेलो माय नेम इज टीना शिवानी डुबे आप सब कैसे हैं बहुत अच्छे हैं और आप सुनाइए आप कैसे हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ इधर <laughs> <laughs> तो मैं चाहूंगा की आप इस मीडिया इंडस्ट्री में कैसे आए शिवानी बताओ So, मेरा करियर ऐसे शुरू हुआ है जस्ट ऑडिशंस वगैरह देते देते और कहीं कैप्चर हो गई फैशन डिज़ाइनर के थ्रू जानी गई काफ़ी जगह ऐसे मेरा कुछ कुछ कलाकार मैंने किया है काफ़ी अच्छे जगह मैं काम कर चुकी हूँ मेरी शॉर्ट फिल्म भी है और मेरे सोनी चैनल पे काम भी किया है मैंने सावधान इंडिया में तो मेरा करियर बस शुरू हो गया है एंड मैं बहुत अच्छे तरीके से कुछ अच्छा लॉन्च करूंगी अपने आप को अच्छा शिवानी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं और बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं तो आपको ऐसे किसके किसका जो एक्टिंग या किसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं गोविंदा डैट्स इट <laughs> अच्छा कौन सी उनकी फिल्म कौन सी उनकी जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगता दूल्हे राजा और एक बहुत सारी अच्छी अच्छी काफी उनकी फिल्म्स हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ आदमी खिलौना है वो मूवी काफ़ी सारी ऐसी मूवियाँ हैं जिनसे मैं बहुत अट्रैक्ट हुई हूँ हु। और आ, और उनकी एक्टिंग को लेकर तो मैं जस्ट पागल हूँ <laughs> <laughs> जब ऐसे ऐसे करते हैं ना आ. उदे स्पागल, उदे स्पागल। अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया गोविंदा को आप बहुत देखते हैं उनकी फिल्में देखती हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि यूथ हमारे जो आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो भी मीडिया क्षेत्र में आना चाहते हैं जनता को और सारे लोगों को पसंद आया मेरा करियर शुरू हो गया है मैं रॉक करने वाली हूँ मैं ये बताना चाहूंगी कहते हैं ना कि मेरे लिए मेरी टीम एक मेरी परिवार है जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रही हैं जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ा रही हैं जिस तरीके से मैं लोगों से मिल रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके, ऐसा लग रहा है सब मेरी फैमिली है आई रही लव एवरी वन एंड आम जस्ट इन्जॉइंग माई सेल्फ इन ओअ योर फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल में मैं बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है इनसे और मुझे सारे कैरेक्टर्स को देखने मिल रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ंग ऑफ यू ना एक कैसे कैसे यू you ना know, सी कर रहे हैं और कैसे अपने आपको प्रमोट कर रहे हैं सबकी एक्टिंग सबकी एक अलग वे में एक अलग वे में तो कहते हैं ना चक दे इंडिया <laughs> चलिए शिवानी जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि सभी लोग जैसे एक टीम होता है टीम के साथ हम लोग काम करते हैं तो एक फैमिली बन जाती है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलते हैं तो इसी तरह आप भी शिवानी जी के एक काम को देखिए और उन्हें भी सपोर्ट कीजिए ऐसी मेरी शुभकामना है और हम सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज बनके और लोगों में अच्छाई ही पॉजिटिवनेस लाने का एक हमारा जो मुहिम है उसे हम सभी लोग मिल पूरा करेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुनाए हैं रेडियो मध्य वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो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 और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो